परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय कानोड़िया जी आदरणीय ब्रह्मजी अग्रवाल आदरणीय अनिल अग्रवाल आदरणीय गुप्ता जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं हम लोग श्री कृष्ण मिशन के इस पवित्र प्रांगण में अनेक दिनों से जीवन के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं और उन सूत्रों का उद्देश्य है जीवन के दुख की निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति दुख हानि सुखावाप्ती प्रत्येक व्यक्ति का जो भी कर्म है जो भी उसका फील्ड है हर व्यक्ति का उद्देश्य एक ही है दुख हानि सुखा वाप्ति दुखम में मां भू सुखम में भूयात मेरे को कभी दुख ना हो सुख ही सुख हो यही सबका लक्ष्य है और वो लक्ष्य की प्राप्ति कभी कभी होती है संतों को होती है गृहस्थ साधकों को होती है कभी कभी नहीं भी होती है क्यों नहीं होती क्योंकि जहां जो वस्तु होती है वहां खोजा जाए तो मिलेगी आपको ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलर्स के पास जाना होगा आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा मार्केट में जाना होगा आप हीरा की ज्वेलरी चाहते हैं और सब्जी मंडी में खोजते रहें एक साल तक और उसके बाद बोलें कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन ज्वेलरी नहीं मिली तो गलती ज्वेलरी की है या खोजने वाली की खोजने वाली की है इस बात को तो आप समझ गए और हमारी श्रुतियां कहती हैं रसो वैसा रसस्वरूप परमात्मा है ब्रह्म है आनंदम ब्रह्म विजानी यात्रुतिया है आनंद स्वरूप परमात्मा है और हम आनंद को खोज कहा रहे हैं कभी परिवार में कभी व्यापार में कभी प्रतिष्ठा में कभी पोस्ट में तो खोजते खोजते जीवन निकल जाता है कितनी जगह खोजा नहीं मिला और हम लोग सभी एजुकेटेड लोग हैं कम से कम ये विचार कर लें कि हम जो चाहते हैं वो पहले से किसी के पास है वो देखकर करके हमारी जिज्ञासा चाहे होती है लालसा होती है कि हमारे पास भी हो जाए तो जिसके पास पहले से है उससे सलाह तो कर ले कि वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ ह क्यों भाई करना चाहिए कि नहीं अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे वालों से सलाह कर लें लेखी हुआ कि नहीं आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाहित लोगों से सलाह कर लें बाबा बनना चाहते हैं तो बाबा लोगों से सलाह कर लें ले सलाह करना चाहिए ना जो आप चाहते हो पहले से किसी के पास है पोस्ट भी है पैसा भी है व्यापार भी है एक्चुअल हम सुख वहां खोज रहे हैं जहां नहीं है <coughs> तो खोजने वाले की गलती है ना सुख स्वरूप परमात्मा है ब्रह्म है उनको हम श्री कृष्ण कहे श्री राम कहे कुछ भी उनको नाम दे दें हमारे राजीव जी चोपड़ा बड़े अच्छे भजन गायक हमारे मित्र हैं जब भी समय मिलता है सत्संग में आ जाते हैं <coughs> बड़ी खुशी होती है तो हम लोग जहां खोज रहे हैं, वहां एक्चुअल है नहीं तो आप कहेंगे कहा खोजे और सबसे आश्चर्य की बात है कि बाहर खोजना ही नहीं जिसको आप खोज रहे हैं वो आपके अंदर है। और केवल आपके अंदर नहीं वो आपका स्वरूप है वो स्वयं आप हैं, जिसको आप खोज रहे हैं यही तो आश्चर्य की बात है आप सुख की चाह छोड़ दे हा चाह ये चाह ही पर्दा डाले हुए सुख पर यह सुख की जो चाह है ना आप थोड़ा सुख की चाह छोड़ करके देखो फिर सुखी होते हो कि नहीं होते हो हाँ। यही एक पहली है हाँ जो आप हैं उसी को खोज रहे जो आपका स्वरूप है उसी को आप खोज रहे हमारे गुरु जी के पास एक साधक आया बड़ा सुंदर वो घटना है शायद आपको सुनाया हो पहले अनेक वर्ष से यहां सत्संग हो रहा है ऋषिकेश में हमारे गुरु जी थे उस समय पूज्य स्वामी अखंडान जी महाराज वो साधक अच्छा साधक था वो अनेक महात्माओं के पास गया उसका एक ही प्रश्न था मेरे को कुछ भी करना पड़े गंगा में खड़े होके अनुष्ठान करना पड़े तो गंगा में खड़े होके अनुष्ठान करूंगा पहाड़ में बैठ करके पंचाग्नि तापना पड़े तो पंचाग्नि तापूंगा लेकिन सच्ची शांति क्या है यह मेरे को अनुभव करना है सच्ची शांति सच्ची शांति माने जो किसी पे डिपेंड नहीं हा? सच्ची शांति की एक ही परिभाषा है जो सेल्फ डिपेंड हा जो किसी वस्तु के मिलने से मिलेगी किसी व्यक्ति के मिलने से मिलेगी किसी सिचुएशन से मिलेगी वो तो चेंज होने के बाद बदल जाएगी तो साधक अनेक संतों के पास गया कहीं से जवाब नहीं मिला सब लोगों ने एक स्वर में कहा तुम जाओ पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास महाराज जी का सत्संग चल रहा था गंगा जी की बालू में आके बैठा सुना सत्संग पूरा हुआ तो गुरु जी से भी वही प्रश्न किया आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं लेकिन सच्ची शांति का अनुभव होना चाहिए गुरुजी बोले जो कहूंगा करोगे बोले हाँ बोले आप गंगा जी में खड़े होकर अनुष्ठान बोलोगे गंगा जी में खड़े होकर अनुष्ठान करूंगा आप पहाड़ पे बैठ के अनुष्ठान बोलोगे वहां करूंगा और आप बोलेंगे पहाड़ से कूद जाओ तो कूद जाऊंगा हाँ? आप उसकी जिज्ञासा देंगे तीव्रता गुरुजी समझ गए इसको न तो संसार का मोह बचा है न शरीर का मोह बचा है जो पहाड़ से कूदने को तैयार है उसको न तो दुनिया की कोई ममता बची है न शरीर की ममता बची है केवल सच्ची शांति चाहता है गुरुजी बोले अच्छा और कुछ नहीं चाहिए ना बोले कुछ नहीं हाँ केवल सच्ची शांति चाहिए गुरु जी ने कहा अच्छा बैठो बैठ गया देखो इसका नाम गुरु है सदगुरु गुरुजी ने कहा सच्ची शांति पाने की जो इच्छा है तेरी इसको भी छोड़ दे तो समझ नहीं सका कि मैं जिसको खोज रहा हूं ये तो उसी को छोड़ने को बोल रहे हैं बोले महाराज मैं तो इसी के लिए सब को छोड़ के आया हूं सच्ची शांति के लिए आप बोलते हैं सच्ची शांति की इच्छा छोड़ दे गुरुजी ने कहा तो ने कहा था कि मैं जो कहूंगा वो करेगा सच्ची शांति अनुभव कराना मेरा काम मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा काम महाराज इसको भी छोड़ दो बोले हाँ छोड़ दे एक ही इच्छा जीवन में बची थी सच्ची शांति की अनुभूति हो जाए बाकी इच्छाएं पहले खत्म हो गई थी जैसे ही उस इच्छा को छोड़ा सत्य घटना है वो कल्याण में भी छपी थी गीता परिस में गुरुजी ने कहा वो व्यक्ति समाधिस्थ हो गया समाधि समाधि में चला गया एक घंटा बैठा रहा न शरीर हिल रहा था न उसका कोई इंद्रियां हलचल कर रही थी सीधा बैठा हुआ एक घंटे तक बैठा रहा चेहरे की एक मस्ती बदल गई चेहरे में एक खुशी की झलक दिखाई देने लग गई और जब एक घंटे के बाद उठा गुरु जी को प्रणाम किया गुरु जी सच्ची शांति का अनुभव हो गया हाँ सच्ची शांति का अनुभव हो गया ये पर्दा पड़ा हुआ था और यही सच्चाई है हम जिस चीज को खोज रहे हैं वो तुम हो स्वयं हो बाहर की चाह थोड़ा कम करते चलो और अंदर प्रवेश करते चलो अपने अंदर अपने अंदर प्रवेश करते चलो उसको आप आत्मा कहो ब्रह्म कहो श्री राम कहो श्री कृष्ण कहो गुरुदेव कहो तुम्हारे हृदय में बैठे हो, निर्गुण निराकार के रूप में अनुभव करो सगुण साकार के रूप में अनुभव करो सगुण निराकार के रूप में अनुभव करो जो तुम्हारी पद्धति लेकिन ध्यान रखना सच्ची शांति बाहर मिलने वाली नहीं है हाँ। एक बार पूज रोटी राम बाबा सुनाते थे पैदल चलते थे तो गर्मी के समय में भी वो पैदल ही चलते थे एक जगह पहुंचे तो दूसरे महात्मा थे बोले महाराज बाहर गर्मी बहुत है अंदर आ जाओ आ, कुटिया के अंदर आ जाओ जल्दी से बाबा हंसे, बोले जीवन का सूत्र ही इतना है बाहर गर्मी बहुत है अंदर आ जाओ <laughs> जीवन का सूत्र ही इतना है हाँ, बाहर गर्मी बहुत है अंदर आ जाओ बाहर जितना घूमोगे गर्मी ही मिलेगी हाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाँ कितना भी एयर कंडीशन चला लो बाहर से एसी चलेगा हृदय में हीटर चलेगा हाँ कितना चला लो क्या करोगे जब तक अपने अंदर नहीं आओगे आप भाव से उसको भगवान की आराधना कह लो वेदांत की भाषा में उसको ब्रह्मानुभूति कह लो और जिसने इस बात को समझ लिया कल जो प्रसंग चल रहा था अः नष्टे पूर्वे विकल्पे तो यावद अन्य नोदया निर्विकल निर्विकल्पम चैतन्यम स्पष्टम तावत विभासते एक संकल्प विकल्प दूर हो गया और दूसरे का उदय नहीं हुआ जो साधक होंगे और यहाँ साधक ही हैं रामकृष्ण मिशन ऐसा आश्रम है जहाँ साधना और सेवा का ही महत्व है यहां जितने लोग बैठे इतने लोग बैठे लेकिन लग नहीं रहा इतने लोग बैठे इतना शांत है ये यहां यह का प्रभाव है आश्रम का तो एक संकल्प समाप्त हो गया और दूसरा संकल्प उठा नहीं कभी ध्यान से देखना अपने हृदय को अपने मन को एक संकल्प खत्म हुआ दूसरा उठा नहीं बीच का जो गैप है बीच का जो गैप है उस समय जो एक शांति का अनुभव होता उसका वर्णन नहीं कर सकते को तो बोल के बता नहीं सकते हो जिसके जीवन में होता है वही इस चीज को अनुभव कर सकता है मैं भी थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं लेकिन बताने के बाद भी समझ में उसी को आएगा जिसके जीवन में थोड़ा होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा इसलिए कहते हैं है। ये भूति वाणी का विषय नहीं तो वाचो निवर्तनते अप्राप मन सा वाणी मन इंद्रिया सब लौट जाती जहां से उसका नाम ब्रह्मानुभूति है तो एक संकल्प खत्म हुआ दूसरे संकल्प का उदय नहीं हुआ अगर ऐसी कभी स्थिति आती है आती है तो आपकी साधना ठीक है और नहीं आती तो बुरा मत मानना अभी आपकी साधना बहुत ठीक नहीं है हा? आप साधना करते करते आपका मन अगर रामाकार नहीं होता कृष्णाकार नहीं होता ब्रह्माकार नहीं होता ब्रह्मा तो अभी आपकी साधना बहुत ठीक नहीं है ठीक है ना करने से करना अच्छा है लेकिन अगर आप एक प्रोसीजर से के गुरु के सानिध्य में एक गुरु के निर्देशन में कर रहे हैं तो यह होगा हमारे गुरु जी कहते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सबको छोड़ करके कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे पास आवे तो मैं चुटकी बजा के उसको ईश्वर की प्राप्ति कराऊंगा हाँ उसको दर्शन कराऊंगा ठाकुर का ऐसा कहने वाले महापुरुष हमारे भारत भूमि में हुए हैं और हैं पूज रामकृष्ण परमहंस ठाकुर स्वामी विवेकानंद जी महाराज ऐसे महापुरुष जो महाराज हाँ कृपा कर दें आशीर्वाद दे दें तो ठाकुर की अनुभूति हो जाए तो अभिप्राय लेकिन आवे तो कोई एक बार गुरु जी पता नहीं किस मूड में बोले बोले इतने बड़े जीवन में इतने लोग मिले मेरे को इतने शिष्य लाखों की संख्या में शिष्य लेकिन गुरु जी बोले एक भी शिष्य ऐसा नहीं मिला जो केवल ईश्वर को पाने के लिए मेरे पास आया हो केवल ईश्वर को ईश्वर के लिए भी आए साथ में और भी कुछ चाहिए ऐसे तो बहुत आए ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन किया इन्ही आंखों से हमारे गुरु जी को लोग पूछते थे आपने श्री कृष्ण को देखा है आप वर्णन करते हैं जो तो पढ़ के करते हैं या देख के करते गुरु जी बोले देख के करता हूं और ऐसे ही देखा जैसे तुमको देख रहा हूं आ, ऐसे देखा है। तो, तो सही कुछ करने के लिए तैयार तो हो यहाँ तो समय नहीं है हाँ भगवान के लिए समय नहीं लक्ष्मी जी के लिए बारह से चौदह घंटा है नारायण के लिए समय नहीं है ना अच्छा आप थोड़ा व्यवहारिक ढंग से विचार करो आप लक्ष्मी जी को इतना समय दोगे नारायण को नहीं दोगे तो नारायण खुश होंगे कि नाराज होंगे ह <laughs> लॉजिकली भी विचार कर लो क्यों भाई क्या सोचना आपका हाँ नारायण नाराज होंगे और नारायण के बिना एक इच्छा के लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी नहीं आएंगी तो फिर क्यों गलती कर रहे हो नारायण को ज्यादा समय दोगे तो लक्ष्मी जी नारायण के साथ अपने आ पाएंगी आती हैं नहीं विश्वास हो तो संतों को देख लो भक्तों को देख लो हमी विवेकानंद जी के पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ती थी हमारे पूज्य गुरुदेव के पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ती थी लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कोई सेवा बता दो क्यों क्योंकि उन्होंने नारायण की सेवा की थी नारायण को पकड़ा था भरोसा नहीं तो देख लो हा? एक बार हमारे गुरुजी बंबई से वृंदावन आ रहे थे उस समय फर्स्ट एसी नहीं होता था फर्स्ट क्लास होता था तो सामने गुरुजी और उनके सेवक और उस दूसरे सामने पे दो कॉलेज के कोई उद्योगपतियों के बच्चे होंगे वो बैठे थे अब गाड़ी चली बंबई से नवसारी सूरत बड़ौदा रतलाम कोटा जहां जहां ट्रेन रुके सौ सौ पचास पचास शिष माला पहनावे जय जयकार बोले फल देवे दक्षिणा देवे और दोनों कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे कि बाबा जी कौन है क्या है जहा गाड़ी रुकती वहीं सौ पचास लोग आ जाते अब वो कॉलेज के स्टूडेंट थे थोड़ा व्यंग किया जब वो ट्रेन छूट गई स्टेशन से तो गुरु जी को देख के बोले बाबा बनने में तो बड़ा आनंद है कुछ करना नहीं कुछ सोचना नहीं कहीं से कुछ आ रहा है कहीं से कुछ आ रहा है कहीं से कुछ आ रहा है तो गुरुजी देखो यही महापुरुष गुरुजी को बिल्कुल खराब नहीं लगा हंसे बोले जब इतना आनंद है तो तुम देर क्यों कर रहे हो <laughs> जब इतना आनंद है तो तुम देर क्यों कर रहे हो तुम भी आ जाओ इधर <laughs> हे तो बात आपको भी कही जा सकती है <laughs> ये उन्हीं के लिए थोड़ा कॉलेज के स्टूडेंट के लिए अगर आपको लगता है कि इसमें आनंद है अच्छा ठीक है ईमानदारी से बताओ आप जितने लोग बैठे हैं आपको क्या लगता है साधु को ज्यादा सुख है आपको ज्यादा सुख है एक स्वर में सभी यही बोलेंगे साधु को ज्यादा सुख है तो फिर देर किस बात की है <laughs> उसके लिए हंस देंगे मतलब महाराज अब क्या करें हा <laughs> ऐसे ही चलता है फंस गए हैं कोई नहीं फंसाए हाँ, कोई नहीं फंसाए आप स्वयं पकड़े हैं आपको कोई नहीं पकड़े है आप छोड़ के चल दोगे एक दो दिन आपको रिक्वेस्ट करेंगे और कहीं कहीं तुम अंदर अंदर खुश होंगे अच्छा हुआ हाँ <laughs> <laughs> ये हर घर की कहानी है लोग आप कहेंगे महाराज आपको कैसे पता हमको बताते हैं लोग आके हम्बई में एक सासू जी आती थी सत्संग में प्रेमपुरी में साढ़े बजे सत्संग शुरू हो जाता वहां सुबह तो बहू रोज ड्राइवर गाड़ी अर्ली मॉर्निंग मंगा देती थी बिफोर टाइम ड्राइवर बुला लेती थी सासू जी को बड़ी सुविधा होती थी आने में सासू बड़ी प्रसन्न वो बोली महाराज हमारी बहू बहुत अच्छी कहा क्यों बोले अर्ली मॉर्निंग ड्राइवर बुला के गाड़ी दे देती है मैं सत्संग में आ जाती हूँ संडे के दिन बहू भी आई छुट्टी थी ऑफिस की मैंने कहा तेरी सासू तो बहुत प्रसन्न है बोले किस बात से महाराज मैंने कहा तू अर्ली मॉर्निंग ड्राइवर बुला के गाड़ी दे देती है और प्रेमपुरी आश्रम आ तो जाती है बहु मुस्कुराई और बोली महाराज आप सासू जी से कह दीजिएगा कि मैं शाम को भी ड्राइवर बुला दूंगी <laughs> और शाम को भी सत्संग में आ जाए हा माने वो चाहती है कि सासू जी सत्संग में जाए तो उनको वहां शांति मिलेगी और मेरे को घर में शांति मिलेगी हाँ <laughs> सच्चाई है कि नहीं है ना है कि नहीं आपकी भी बहु ऐसे चाहती है बोलो मत बोलो चायती तो है <laughs> अब यहाँ बहु बैठी होगी तो नहीं बोलेगी <laughs> नेचुरल है हाईती तो है तो इसीलिए ये जो संसार है सच्चाई यही है आ, आ, सच्चाई यही तो अगर इस जीवन में जुड़ना है हा आनंद रश आनंद जहां मिलना है उसके लिए आपको प्रयास हष्टे पूर्वे विकल्प तो यावत अन्य सनोदया निर्विकल्प चैतन्य स्पष्टम तो आप थोड़ा साधना करें प्रसंग में आ जाए साधना करे किसी योग्य गुरु की देखरेख में साधना करे रामकृष्ण मिशन में हर वर्ष मेरे को झुंझुनवाला जी ने बताया स्वामी जी जब करवाते तीन तीन घंटा छह छह घंटा और यहाँ का वातावरण मैं तो बार बार कहता हूं आप यहां मंदिर में दर्शन करने जाए ठाकुर का आप केवल वहां जाके बैठ जाए आपका मन अपने आप एकाग्र होने लग जाएगा बिना कुछ किए हा? यहाँ हाल में आप आप के बैठ जाएं सत्संग दिल्ली में बहुत होते बहुत जगह होते हैं लेकिन कुछ जगह खास होती हा? इस हाल के अंदर के वाइब्रेशन आपको अलग फील होंगे यहां बैठ करके आपको लगेगा नहीं कि हम कहीं दिल्ली में बैठे लग रहा है आपको नहीं लग रहा है तो वाइब्रेशन तो आपको अगर वास्तविक शांति को खोजना है आनंद को खोजना है तो मैंने कहा ना बाहर बहुत गर्मी है कहा आ जाओ अंदर आ जाओ हा? अंदर अपने अंदर अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करो हाँ अपने को खोजो या अपने अंदर ठाकुर को खोजो जो आपकी बुद्धि हो भक्ति मार्ग होगा तो अंदर ठाकुर को खोजो वेदांत होगा तो अपने को खोजो बात देखिए तुम क्या क्या नहीं हो क्या क्या बन जाते हो स्थूल शरीर आप नहीं हो हाथ नहीं हो पैर नहीं हो आंख नहीं हो हा? कभी बोलते मेरे आंख में दिखाई नहीं दे रहा है कभी बोलते मुझको दिखाई नहीं दे रहा है भाई सच्चाई क्या है एक बात में रहो तुमको दिखाई नहीं दे रहा या तुम्हारी आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है? सच्चाई क्या है आप लोग कहते हैं कि बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं क्या आप अपने शरीर में घोटाला नहीं किए हुए ये भी तो एक घोटाला है ना कभी बोलते आंख में दिखाई नहीं दे रहा कभी बोलते हमको दिखाई नहीं दे रहा दो बात करना एक के लिए ये भी तो ना समझी है ना कभी कहते हमको सुनाई नहीं दे रहा कभी बोलते कान में सुनाई नहीं दे रहा है तो जहां मेरा लगता है वहां मैं नहीं लगता है जब मैं होता है वो मेरा नहीं होता है हा? एक सूत्र है निषेध करते चलो इस थूल शरीर आप नहीं हो हाथ नहीं हो पैर नहीं हो कान नहीं हो आंख नहीं हो इंद्रिया आप नहीं हो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंत आप नहीं हो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आप नहीं हो लेकिन इनको जो सबको देखने वाला है सबका दृष्टा है सबका साक्षी है सबका अधिष्ठान है वही आप है वही आप ही तो देख रहे हैं सबके गवाही कौन दे रहा है साक्षी माने गवाही हिंदी में साक्षी का अर्थ होता है गवाही गवाह जो कोर्ट में गवाही देता है ना उसको साक्षी कहा जाता है और वेदांत में साक्षी दृष्टा को कहा जाता है सबको देखने वाले कौन है आप है आप अपने को हाँ स्थूल शरीर से भी अगर आप ऊपर उठ गए ना पहचान क्या है कुछ रोटीराम बाबा कहते थे अगर इस स्थूल शरीर का अध्यास छूट गया तो उसके पहचान क्या है मान अपमान का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम्मान होगा तो इस स्थूल शरीर का और अपमान होगा तो इस स्थूल शरीर का जो वेदांत के साधक हो उनको विचार कर लेना चाहिए कहना बहुत सरल है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या लेकिन अनुभव हो जाना अगर इस स्थूल शरीर से तुम ऊपर उठ गए हो अपने को अलग समझने लग गए हो तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा एक पहचान दूसरी पहचान मौत का भय खत्म हो जाएगा मौत किसकी होती है जीवात्मा की मन की ना मन की मौत होती है ना जीवात्मा की मन तो जन्म जन्म से वही चल रहा है जीवात्मा अजर है अमर है मौत खाली शरीर की होती है शरीर की अगर आप शरीर नहीं है तो फटा पुराना बूढ़ा शरीर अगर भगवान लेके तुमको नया शरीर दे दें दे, तो अच्छी बात है कि खराब बात है अच्छी बात है अगर आपका कपड़ा फट गया हो और आपके पेरेंट्स आपका कपड़ा हटा के नया कपड़ा दे दें तो अच्छी बात है खराब बात है अच्छी बात है तो भगवान भी तो वही करते हैं जब आपका शरीर फटा पुराना हो जाता है फटा पुराना समझिए समझिए बूढ़ा हो जाता है पैर से चला नहीं जाता आंख से दिखाई नहीं देता कान से सुनाई नहीं देता बीपी बढ़ जाता है शुगर बढ़ जाती है हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो शरीर फटा पुराना हुआ कि नहीं हो गया ना भगवान कहते हैं अरे बेटा तू फटा पुराना कपड़ा लेके कब कप तक घूमेगा इसको हटा मैं दूसरा नया कपड़ा तेरे को दे देता हूँ वासांस जी रणानी भगवत गीता में यही तो लिखा हूँ तो भगवान अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा करते हैं कि नहीं कम ही लोग बोल रहे हैं अच्छा कर <laughs> सोचते हैं अगला प्रश्न होगा कि तो फिर जाने में डर तो नहीं लगेगा <laughs> कम ही लोग बोल रहे हैं अच्छा करते है भगवान तो अच्छा करते हैं तुम्हारी भलाई करते हैं फटा पुराना कपड़ा छीन के नया कपड़ा दे देते हैं जीवात्मा की मौत होती नहीं शरीर बदलता है कपड़ा जैसा बदलता है ऐसे शरीर बदलता है अगला जन्म मिल जाता है बालक का जन्म आप देखें दोनों का फर्क बच्चा जब जन्म लेता है सारे लोग उसको गोद में लेने के लिए व्याकुल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते बच्चा जब किसी के घर में भी होता है इवन मनुष्य का बच्चा छोड़ो पशु पक्षी का बच्चा भी गैया का बच्चा हो तोते का बच्चा हो मैना का बच्चा हो कोयल का बच्चा हो चलो आगे और कह दो कुत्ते का बच्चा हो <laughs> <laughs> तो भी लोग उसको गोद में लेकर घूमते आजकल तो बच्चा नहीं बड़ा भी गोद में लेकर घूमते तो बच्चा सबको अच्छा लगता है और बूढ़ा किसी को अच्छा बुरा मत मानना <laughs> बूढ़ा अच्छा नहीं लगता है बच्चा सबको अच्छा लगता है तो बूढ़ा बनना अच्छा है कि बच्चा बनना तो अगर आपका शरीर ठाकुर जी बदल दे तो कोई समस्या तो नहीं सोच समझ के बोल <laughs> कठिन काम है कठिन प्रश्न है रहना बहुत सरल है हाँ शरीर बना रहे महाराज हाथ काटना पड़े काट दो पैर काटना पड़े काट दो पेश मेकर लगाना पड़े लगा दो हाँ और ये वेंटिलेटर पे डाले रहते हैं महीनों ये तो बहुत खतरनाक चीज है बहुत खतरनाक है। हाँ। मेरे को तो लगता है वृद्ध लोगों को अपने विल में लिख देना चाहिए कि हमको वेंटिलेटर पर ना डाला जाए वृद्ध लोगों का हाँ? कोई एक्सीडेंट हो गया जवान बच्चा है उसकी जान बचानी वेंटिलेटर से सपोर्ट दो ठीक है अब अस्सी साल का बूढ़ा है अब उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया अब इंडिया का नियम है कि जो वेंटिलेटर हटाएगा उसी के ऊपर कानून का दबा होगा वो क्राइम हो जाएगा ना डॉक्टर हटा सकता है ना घरवाला हटा सकता है जो वेंटिलेटर हटाते अगर मर गया तो उसके ऊपर केस हो सकता है तो वेंटिलेटर पे डालना बुद्धिमानी है कि उसको कष्ट देना है कष्ट देना है एक दो लोगों को मैंने सुना है जिन्होंने आपने बिल में लिख दिया है कि सेवेंटी के बाद अगर हमको कोई तकलीफ हो तो हमको वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाए हा? अरे भाई इतनी जीने की क्या चाहे फटा पुराना कपड़ा बदल के नया ले लो ना फटे पुराने कपड़े को क्यों जबरदस्ती रखना चाहते हो तो मृत्यु का भय अगर मृत्यु का भय निकल गया तो सोच लो तुम्हारा देहाध्यास स्थूल शरीर का अध्यास खत्म हुआ है हथूल शरीर का ये वेदांत के सूत्र हैं संतों के सूत्र हैं जो ग्रंथों में लिखे संत उसको अपनी भाषा में बोलते है तो अगर वास्तव में हम वेदांत के रास्ते पर हैं तो स्थूल शरीर का अध्यास छोटा है कि नहीं छोटा है वो ध्यान देना चाहिए ह विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षा जो वेदांत श्रवण के अधिकार संपदा है जिसके आने के बाद वेदांत श्रवण का अधिकार होता है वैराग्य में जो कहा गया अहलौकिक पारलौकिक इस लोक के सुख सुविधा से और स्वर्ग की सुख सुविधा से जिसको वैराग्य हो वो वेदांत सुनने का अधिकारी है श्रोता लोग भी कहीं कहीं बड़े चतुर होते एक बड़ा विनोदी श्रोता था कलकत्ता में हमारे गुरु जी का वो बोला महाराज स्वर्ग के सुख से तो वैराग्य हो गया है यहां का जो है अभी थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ <laughs> गुरु जी बोले जो मिला ही नहीं उससे तो वैराग्य होगा ही अभी तेरे को मिला ही नहीं तो राग कहां से होगा लोग इतने चतुर होते हैं वो विनोद में बोला जैसे भी बोला पूजा राम सुखदास जी महाराज कहते थे भाई सब कुछ भगवान का है तो अपनी संपत्ति सबकी है सबकी संपत्ति अपनी है तो एक कसेरा जी थे कलकत्ता में वो गुरुजी से बोलते थे विनोद में गुरुजी आधा ज्ञान हमको हो गया है गुरुजी बोले आधा ज्ञान क्या होता है बोले सबकी संपत्ति हमको अपनी तो लगने लग गई है <laughs> लेकिन अपनी संपत्ति अभी सबके नहीं लगती तो आधे की कोई जल्दी नहीं <laughs> आधा तो हो गया आधा ज्ञान हो गया सबकी संपत्ति अपनी अपनी संपत्ति सबकी ये पूरा ज्ञान लोगों को बुद्धि इतनी ज्यादा है अपने मतलब कि ऐसा फिट कर लेते हैं तो उससे काम नहीं चलता प्रसंग पे आ जाए अगर आपको वास्तव में सुख शांति का अनुभव करना है तो आपको अपने अंदर खोजना होगा हाँ। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ती अवस्था इनके जो महाराज हाँ, अधिष्ठात्री देवता हैं इंद्रियों के ये सब आप नहीं हैं, इनको सबको देखने वाले आप हैं। आश्चर्य की बात तो ये, ये सब है सबको देखते हैं जानते हैं फिर भी मानते नहीं हेदांत हाँ। कोई आ, ऐसा मैजिक नहीं है वेदांत सच्चाई का साक्षात्कार कराता है वेदांत बताता है जो है उसको समझो हाँ कुछ बनना नहीं है बनते बनते तो इतनी समस्या हो गई बनना कुछ नहीं है जो बन गए हो उसको समझना है जो वास्तविक तुम हो उसको समझना है आ, एक सूत्र है आ, कहते ददा भगवत कहते ब्रह्म हो गया बोले ब्रह्म हो गया पहले नहीं था बोले तदासीत वही था ना होने का भ्रम हो गया था हा? ना होने का भ्रम हो जाता है जैसे स्वप्न में एक अमीर आदमी भिखारी का स्वप्न देखने लग जाए उस अमीर को अमीर बनाने में कितना टाइम लगेगा क्या क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना खाली उसको धक्का देके सपने से जगा देना हा वो अमीर है भिखारी का स्वप्न देखने लग गया ऐसे आप साक्षात सुख स्वरूप है सत्यित आनंद आपका स्वरूप है हम असत दुख अनित्य इनके साथ तादात्म करके प्रकृति के साथ प्रकृति का परिणाम शरीर के साथ तादात्म करके हम उसको अपना स्वरूप मानने लग गए यही उसकी समस्या है यही दुख का कारण है और देखो बड़े आश्चर्य की बात है हम जानते हैं इस शरीर में छह विकार लगे हुए अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति शरीर के छह धर्म भाई ये जन्म लेता है फिर बढ़ता है फिर परिवर्तित होता है फिर क्षरण प्रारंभ हो जाता है जब बुढ़ापा आता है क्षीण होने लग जाता है और उसके बाद गोविंदा नमो नमा हो जाता है आपका बचपन इस समय नहीं है लेकिन आप हैं कि नहीं है बोलिए आप हैं कि नहीं है इसमें भी डाउट है क्या <laughs> आप तो यहां बैठे हैं इसमें तो बोलिए कि है बचपन चला गया लेकिन आप नहीं गए बचपन में क्या क्या हुआ आपको याद भी है आप हैं भी तो बचपन आप नहीं थे बचपन को देखने वाले आप थे बचपन के बाद युवा अवस्था आई अब कुछ की युवा अवस्था है कुछ की चली गई तो बचपन चला गया युवा अवस्था चली गई लेकिन आप वही हैं कि नहीं हैं आप वही हैं हाँ तो आप बचपन नहीं है आप, तो आप, आप युवा अवस्था नहीं है आप शरीर नहीं है कितने मित्र बने कितने छूट गए सबको आप देख रहे ये शरीर बढ़ा युवा हुआ, हुआ जवान हुआ स्वस्थ प्रसन्न हुआ फिर ढलने लग गया चश्मा लग गया बाल सफेद हो गए हाँत निकलने लग गए लेकिन ये व्यक्ति इतना जबरदस्त है अगर बाल सफेद हो जाएं तो भगवान को कहता है तुम सफेद कर तोए तो क्या होता मैं काले कर लूंगा <laughs> तुम्हारे, तुम्हारे सफेद करने से मैं डरता नहीं डाई करा के काला कर लेता है तो ये जो हालत है ठीक है भाई आपको समस्या क्या है अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो सफेद देखने में क्या समस्या है नहीं है ना तो फिर डाई क्यों करते हैं? आप नहीं करते हैं बहुत <laughs> लोग करते हैं आ? डाई क्यों करते हैं? अरे आप जैसे हैं वैसे ओरिजिनल रहो ना आ? जैसे आ? जो दिखावट है बनावट है इससे काम नहीं चलेगा आप अपने में मस्त रहो बाल सफेद रहे कि काले रहे आंख में चश्मा लगे कि ना लगे अरे शरीर का धर्म है तुम ना काले हो ना सफेद हो आ? ना देखने वाले हो ना न देखने वाले हो ये सब कुछ जो हो रहा है इसको सत्ता देने वाले हो प्रकाश देने वाले हो सबको जानने वाले हो सबको आनंद देने वाले हो तुम्हारे रहने से सब रह रहा है तुम जिस दिन इस शरीर को छोड़ दोगे कुछ रहने वाला आ, नहीं है जीवात्मा की चैतन्यता से चैतन्य प्रतीत हो रहा है हा? जिस दिन जीवात्मा इसको छोड़ देगा आपके सगे संबंधी भी चौबीस घंटे से ज्यादा घर पे रखने को तैयार नहीं होंगे भले रोएंगे गाएंगे जो भी करेंगे कई जगह तो रोने वाले भी नहीं मिलते राजस्थान में मेरे किसी ने बताया कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर किसी के घर में रोने वाला ना हो तो किराए पे रोने वाले आ जाते हैं और वो ऐसा रोते हैं महाराज जैसे सही रो रहे हो <laughs> किराए पे रोने वाले आते <laughs> क्या नाटक है किराए पे रोने वाले बुला लेते अरे भाई नहीं है तो मत रो जरूरत क्या है रोने की ये जो परंपरा है, क्या कहा जाए ऐसी ये दुनिया बनी है हाँ। सच्चाई से रहो सरलता से रहो आप सुखी रहोगे आनंद में रहोगे जितनी बनावट करोगे उतना दुखी रहोगे उतना परेशान रहोगे तो अपने जीवन में अपने को समझो हाँ। बाल्य अवस्था चली गई तुम वही हो अवस्था चली गई तुम वही हो अवस्था को भी देखने वाले तुम वही हो शरीर भी चला जाएगा तम भी तुम वही रहोगे अगला शरीर मिल जाएगा या ठाकुर के पास चले जाओगे तुम्हारी मौत कभी होने वाली नहीं है हा? मौत कभी नहीं होती क्यों मौत से डरना मौत अभी तक हुई होती तो आज यहां बैठे नहीं होते अगर तुम्हारी आयु में मान लो औसत आयु साठ साल मान लो आपसे कोई पूछे कि सत्तर साल पहले आप कहा थे क्या बोलोगे पिछले जन्म में थे यही बोलोगे ना भाई साठ साल के अगर आप हो गए तो सत्तर साल पहले भी तो कहीं थे ना तब तो के गर्भ में आए और सत्तर साल पहले कहीं थे जहां भी थे लेकिन थे तो वो शरीर खत्म हो गया लेकिन तुम नहीं गए तुम दूसरे शरीर में आ गए सबसे बड़ा प्रमाण यही है मेरे को एक बार एक आ, मुस्लिम भाई मिल गए वो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते नहीं नहीं मानते, नहीं मानते। क्रिश्चियन भी तो थे मेरे। तो मेरे, हम लोग प्रेम से चर्चा करने लग गए पुनर्जन्म नहीं मानते हो बोले नहीं मानते तो मैंने कहा मैंने उससे अपना ट्रेन में बैठे थे तो कुछ समय पास इलाहाबाद के थे बड़े अच्छे प्रोफेसर थे फिलॉसफी के मैंने कहा रिबर्थ नहीं मानते हो तो जन्म से कोई अमीर है जन्म से कोई गरीब है अभी उसने कोई पिछला अभी तो उसने जन्म लेते कोई काम तो किया नहीं अच्छा बुरा फिर जन्म लेते ही कोई टाटा बिरला के घर में जन्म ले रहा है कोई झोपड़ी में जन्म ले रहा है तो ये भेद कैसे हुआ भाई हमारे यहां तो मानते पिछले जन्म के कर्म का फल है आप लोग पिछला जन्म मानते नहीं तो ये भेद कैसे हुआ तो थोड़ी देर तो थो चुप रहे फिर बोले हमारे अल्लाह मियाँ की मर्जी आ, मैंने कहा ठीक है भाई अल्लाह मिया की मर्जी अच्छी बात है आ, मैंने कहा अच्छा ठीक है पिछले जन्म का तो आपने समाधान कर दिया अल्लाह मिया की मर्जी किसी को गरीब के घर में भेज दिया किसी को अमीर के मैंने कहा जब अगला जन्म अगर नहीं मानते हो अगला जन्म भी नहीं मानते हो तो कोई अच्छा कर्म करे कि बुरा कर्म करे इससे क्या फर्क पड़ेगा हाँ कोई दुष्टता करे बैंक का पैसा लेके खा जाए लोगों का पैसा लेके खा जाए अगला जन्म होना ही नहीं तो फिर उसको फर्क क्या पड़ेगा उसका फल कहा मिलेगा तो स्वर्ग नरक तो लोग मानते बोले नहीं नहीं जो गलत काम करेगा उसको महाराज हाँ तो दो जक हाँ जो भी बोलते हैं उनकी भाषा में तो जन्नत सहित बोलते हैं स्वर्ग को आ, और जहानुम बोलते हैं नरक को बोलते ना जैसे बहुत गुस्सा आता है बोले जा जहन्नुम चला जा <laughs> तो नरक को बोलते बोले नहीं नहीं जो अच्छा बुरा कर्म नहीं करता है उसको देते खराब कर्म करता है अच्छा मैंने कहा अच्छा वो जहन्नुम में कब तक रहता है बोले कयामत तक कयामत माने प्रलय फिर मैंने उससे एक प्रश्न किया मैंने कहा अच्छा जिसने दस गलत किया वो भी क्यामत तक रहेगा और जिसने अस्सी गलत किया वो भी क्योंकि निर्णय तो कयामत में ही होगा वो भी क्या जाननो में रहेगा तो तुम्हारे अल्लाह मिया न्यायाधीश है कि नहीं है तब तो वो घबराया बोला नहीं हमारे अल्लाह में तो न्यायधीश हैं तो मैंने कहा भाई 10 गलती की उसको भी उतने साल दुख भोगना पड़ा और जिसने 80 परसेंट गलती की उसको भी दुख भोगना पड़ा उतना तो इसमें न्याय कहाँ हुआ तो बोला मैं आपके प्रश्न का जवाब तो नहीं दे सकता <laughs> लेकिन हम मानते हैं ऐसे ही है। मैंने कहा अच्छा एक प्रश्न और बताओ मैंने कहा कि अच्छा जब कयामत होगी तुम्हारे अल्लाह में आएंगे सबको न्याय करेंगे तो वो जब जहन्नुम से या जन्नत से जो लोगों को न्याय मिलेगा उसके बाद जब वो वापस आएंगे तब कहा जाएंगे अब चुप हो गया अब अगर बोले कि फिर जन्म ले लेगा ले <laughs> तो गया काम से अगर वो बोल दे कि जन्म ले लेगा ले तो रिबर्थ मान लिया ना और अगर जन्म नहीं लिया तो जाएगा कहां भाई अगर जहन्नुम और जन्नत में ही बना हुआ तो न्याय नहीं हुआ और अगर न्याय हो गया वहां का आ, मुकदमा खत्म हो गया तो मुकदमा खत्म होने के बाद उसको ओरिजिनल जगह आना चाहिए तो कहाँ आएगा पृथ्वी लोक में पृथ्वी लोक में आएगा तो कह क्या, क्या प्रकट हो जाएगा या जन्म लेगा जन्म लेगा वो हंसने लग गया अच्छे व्यक्ति थे प्रोफेसर थे इलाहाबाद के अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने कहा महाराज आपने ऐसा हमको फंसा दिया आपका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं मानता यही मैंने कहा वो अलग <laughs> मानते भाई हो ठीक है आ? मैंने कहा अब इसका तो कोई उपाय नहीं है भाई ना मानने की तो कोई दवा नहीं या तो लॉजिकली आप उसका जवाब दो और या तो हम जो कहते हैं उसको स्वीकार करो तो वो हमको किसी ने बताया ना सा तो जोक ही होगा सच्चाई नहीं होगी हरियाणा के एक सज्जन ने हरियाणा के सज्जन आप समझ गए होंगे <laughs> मैं क्यों बोलू आजकल तो मुकदमा हो जाता किसी के जाति का नाम ले लो तो उसने कह दिया कि दो और दो अगर कोई चार कर देगा तो मैं अपनी पत्नी हार जाऊंगा दो और दो अगर कोई चार कर देगा पत्नी को पता लगा तो झगड़ गई क्या तुम तो मेरे को छोड़ने का प्लान कर रहे हो बोले क्यों बोले दो और दो चार तो होता ही है तुम बोलते कोई कर देगा तो पत्नी हार जाऊंगा क्या तुम छोड़ना चाहते हो वो बोला अरे बावरी में मानूंगा तब ना मानूंगा ही नहीं कि दो और दो चार होता है हा? तो कैसे तुमको छोड़ दूंगा प्राय क्या है ये जो हमारा कर्म है ना कर्म हा? तो हमको जैसे जहां जो उपयोग मिले प्रसंग पे आ जाए हा अपने समय रहते हाँ हमको कहा खोजना है ये जब शरीर बदल जाएगा तो कष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छा शरीर मिलेगा हेकिन कष्ट होता है हा? वृद्ध लोगों को मैंने देखा है बच्चे बात नहीं सुनते फोन पे फोन लगाते रहते बुलाते रहते बच्चे नहीं बताना चाहते आफेस खाल फिर भी पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बच्चे भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं बच्चे फिर उनको एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में अब वहां महाराज वहां भी अगर बच्चे जाए अगर ऑक्सीजन भी लगा है तो भी पूछेंगे वहां क्या हुआ वहां क्या हुआ वहां क्या हुआ ये जो हालत है ना ये लालसा अरे भाई तुम नहीं थे तब क्या काम नहीं चल रहा था और तुम नहीं रहोगे तो क्या काम नहीं चलेगा ये दुनिया ठाकुर चलाता है ये विश्वास रखो हा? इस भ्रम में मत रहो कि तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा अरे भगवान श्री राम आके भी अवतार लेके चले गए दुनिया चल रही है श्री कृष्ण आए चले गए दुनिया चल रही है बड़े बड़े सिद्ध आचार्य लोग आए चले गए दुनिया चल रही है कौन सा काम रुका है भाई ये हमारी भ्रांति है ये वैसे ही भ्रांति है जैसे गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने उठा रखा था और लठिया लेके ग्वाल बाल इतना परेशान थे हा चेहरे लाल ग्वाल बालों के हो रहे थे उनको लग रहा था इतने जोर से लठिया लगाओ कि गिर ना जाए तो सच बताओ गिरिराज जी लठिया पे टिके हुए थे कि भगवान की उंगली पे उंगली पे लेकिन लठिया लगा के परेशान ग्वाल बाल ही थे तो गालबालों की सोच पे तो हंसी आ रही है हमारी आपकी भी वही सोच है <laughs> ये दुनिया की व्यवस्था का गिरिराज ईश्वर चला रहा है बड़े बड़े लोग आते हैं चले जाते हैं व्यवस्था अपने आप चलती रहती है हम लोग परेशान है लठिया लगा के इसलिए समय रहते हाँ समय रहते जब तक गृहस्थ आश्रम में है पच्चीस से पचास साल की जो आयु है भागवत में लिखा है उसको कम से कम दो घंटा रोज ईश्वर के लिए देना चाहिए पच्चीस से पचास वालों के लिए और पचास से जब ऊपर हो जाए बानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाए इक्यावन बावन हाँ। देखो शब्द भी कैसे चुने गए हर अल्फाबेट में वन लगा है वन माने पचास के बाद वन जाने का समय हाँ। आ जाता है नहीं हाँ, ना वन जाने इक्यावन बावन तिरवन वन, हाँ, वन। माने भगवान भी बार बार याद दिला रहे हैं कि अब वन जाने का समय आ गया है हा? और हमारे पूज रोटी राम बाबा कहते थे कि जब घर में बाबा कहने वाला आ जाए बाबा बाबा माने बेटे का बेटा बेटे का बेटा आपको क्या बोलता है बाबा और आप लोग हमको क्या बोलते हो बाबा सेम कंडीशन जब आपको घर में बाबा कहने वाला आ जाए तो समझ लेना चाहिए ठाकुर जी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि अब बाबा बनने का समय है। और यहां 50 परसेंट से ज्यादा ऐसे होंगे <laughs> जिनके घर में बाबा कहने वाला होगा है कि नहीं डर के कारण भूल नहीं रहे <laughs> अगर हाथ उठा दिया तो हमारा ही नंबर ना आ जाए कहीं क्या हा बाबा कहने वाले प्राय बहुत लोग बैठे हैं जिनके घर में आ गया होगा बेटे का बेटा आ गया ना <laughs> तो मारा ये जो हालत है ना ये ये लॉजिक है हा? समय रहते हा? तो 50 के बाद मैं कह रहा था 50 तक तो दो घंटा देना चाहिए ईश्वर के लिए 22 घंटा आप अपने लिए रखो लेकिन 50 के बाद समय और बढ़ाना चाहिए ईश्वर साधना का सेवा का हा? आप साधना भक्ति की करो वेदांत की करो निष्काम कर्म की करो जो आपको अच्छा लगे जो आपका लेवल हो जो आपका गुरु बतावे लेकिन करो और उससे आपको शांति मिलेगी हमारे गुरु जी एक वाक्य कहते थे गुरु जी ने किसी महात्मा से कहा महाराज स्वयं खाके उतना आनंद नहीं आता जितना किसी को खिला के आनंद आता है वो महात्मा एक बात और आगे बोले बोले स्वामी जी खिलाके भी उतना आनंद नहीं आता जितना खिलाके भूखे रह जाने में आता है दूसरे को गरीब को जरूरतमंद को खिला दो भूखे रह जाओ स्वयं उसमें जितना रस आता है उतना खिलाके खाके भी नहीं आता है ये क्या है ये कर्म योग है इसका नाम निष्काम सेवा है इसका नाम कर्म योग है आपको जरूरत से ज्यादा अगर ईश्वर ने दिया है तो आप जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ नारायण के रूप में सभी बैठे हुए हाँ गरीब अमीर सब नारायण का रूप है कल ही आपका प्रसंग था नारायण के रूप में हृदय में सभी सभी नारायण के रूप है हमारे गुरुजी सुनाते थे बोले एक सेठ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे सेठ माने उद्योगपति व्यापारी भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया सेठ जी कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा प्रसाद लेने बड़ी प्रसन्न रास्तों में फूल बिछाए सारी तैयारी किया सब लोगों को बुलाया आज भगवान आने वाले बड़े भक्त थे भगवान उनको कुछ सिखाना चाहते थे ठंडी का समय था प्रातः काले के भिखारी आ गया कंबल ओढ़े हुए कांप रहा था सेठ जी एक कंबल दे दो तो, बहुत ठंडी लग रही है मुनिम से कहा जल्दी उसको कंबल दो और हटाओ भगवान आने वाले ये कहां से बीच में आ गया भगवान आएंगे तो क्या देखेंगे क्या सुनेंगे क्या कहेंगे कंबल देके हटाया दोपहर हो गई भगवान तो नहीं आए भोजन माला रखा है छप्पन भोग बना के रखा है उद्योगपति ने एक भूखा आ गया भूख लगी है सेठ जी कुछ खाने को दे दो अब सेठ जी को थोड़ा वैसे इरिटेट थे भगवान नहीं आए थे और सेठ जी को जब दो चार बार बोला तो मंत्री को कहा जल्दी उसको चार रोटी दो हटाओ यहां से कहीं भगवान आ गए बीच में तो क्या होगा शाम हो गई सेठ भी भक्त था प्रेमी था लेकिन भगवान उसको कुछ समझाना चाहते थे शाम हो गई भगवान तो नहीं आया एक रोगी आ गया रोगी ने कहा दवा के लिए पैसा नहीं है पैसा दे दो सेठ थोड़ा और परेशान था किसी तरह 100-200 सौ रुपया देकर उसको भगाया खाया नहीं लेकिन सेठ भी दिन भर खाया नहीं भोजन नहीं किया क्यों मेरे ठाकुर आने वाले हैं ठाकुर के लिए सब कुछ तैयारी है लेकिन ठाकुर आए नहीं बिना खाए सो गया स्वप्न में फिर भगवान आए सेठ उनको स्वप्न में चरण पकड़ के रोने लग गया प्रभु आप क्या लीला करते मेरे को कहा था मैं आऊंगा लेकिन मैं दिन भर आपकी प्रतीक्षा किया घर को तैयार किया छप्पन भोग बनाए लेकिन आप नहीं आए ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर ठाकुर जी ने कहा सेठ मैंने कहा था कि मैं आऊंगा <coughs> मैंने यह नहीं कहा था <coughs> कि मैं बांसुरी लेके आऊंगा मैंने नहीं कहा था मैं धनुष बाण लेके आऊंगा मैंने ये नहीं कहा था मैं डमरू और त्रिशूल लेके आऊंगा मैंने कहा था आऊंगा सेठ मैं तेरे दरवाजे पर तीन बार आया सवेरे आया था एक भिखारी बन कंबल मांगने तब भी मैं ही आया था दोपहर में आया था भूखा बन के भोजन मांगने तब भी मैं ही आया था शाम को आया था रोगी बन कर ही ही चरणों को पकड़ के रोने लग गया प्रभु आप थोड़ा तो इशारा कर देते कि आप आए हैं तो मैं सावधान हो जाता आपकी पूजा कर लेता पैसे ऐसे नटखटपना क्यों करते हैं भगवान हसे बोले सेठ मेरी भी सेवा कर और मेरे रूप ये जो जरूरतमंद लोग हैं इनकी सेवा करेगा तो मेरे को ज्यादा प्रसन्नता होगी हाँ इनकी सेवा करो तो अगर ईश्वर ने तुमको जरूरत से ज्यादा दिया है जितना तुम यूज कर सकते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास है तो भगवान की सेवा में भी लगाओ मंदिर की सेवा में भी लगाओ लेकिन ये चलते फिरते जो भगवान के मंदिर है हा? हमारे गुरु जी कहते थे उस मंदिर की मूर्ति में भगवान है कि नहीं इसमें डाउट हो सकता है लेकिन ये जितनी मूर्तियां हैं इनमें भगवान नहीं है ये डाउट कभी नहीं हो सकता इनके अंदर सबके अंदर तुम्हारा ठाकुर बैठा हुआ है इनकी सेवा करो हा? इनकी सेवा करोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अभिप्राय अगर जीवन में प्रसंग पे आ जाए सुख शांति हाँ जिसकी खोज में सारा विश्व भटक रहा है अगर वो चाहिए तो जरूरतमंदों की सेवा करो रोज ईश्वर को एक से दो घंटा दो साधन करो साधना करो सत्संग करो और समय रहते फंसे मत मतरो बेटा सेटल हो जाए बेटी की शादी हो जाए बेटा आ, बिजनेस संभाल ले या जॉब करने लग जाए वहां तक आपकी ड्यूटी उसके बाद अगर आप ड्यूटी करते हैं आपकी इच्छा है वो भगवान का आदेश नहीं है भगवान ने आपको उतनी ड्यूटी नहीं दी है फिर तो बेटे का बेटा हो जाएगा उसको खेलो फिर बेटे के बेटे का बेटा हो जाएगा उसको देखो इसका तो कोई एंड नहीं हा? बेटा काम करने लायक हो जाए बेटा सेटल हो जाए उसके बाद आपका काम पूरा हो गया आप उसको उसको काम समला दो और अपने को साधना में लगा दो हाँ बाहर से अंदर की ओर आओ फिर सूत्र में आ जाओ बाहर गर्मी बहुत है अंदर आ जाओ हाँ अंदर आओगे तो तुमको शांति मिलेगी इस प्रकार से नव योगेश्वरों के संवाद में सुंदर वेदांत की प्रक्रिया है अब आज शनिवार हो गया नी हाँ। कल इस सत्र का समापन होगा कल भी एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कर्म कैसे करें कर्म कर्मयोग क्या है और भजन कैसे करें भजन का तरीका क्या है ये दो प्रश्न बचे हैं जिनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे आज का समय पूरा हुआ थोड़ा आगे ही निकल गया स्वामी जी मैं ध्यान नहीं दिया घड़ी पे हाँ माफ करिएगा मेरा ध्यान गया नहीं हाँ, अब दो मिनट आप संकीर्तन करेंगे और उसके बाद कल पुनः मिलेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्रीला